आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड आश्वास नृपंस नये कोविद किम दुखे नभो राज्य शासक कुशल राम जी ने धीरे धीरे उन्हें दाढ़त बंधाया वे कहने लगे प्रभो यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्य शासन करे तो इसमें दुख की क्या बात है अहम् प्रतिज्ञा निस्तरिय पुररिया पुरम राजा कोटिगुण सौख्यम मम राज बने मैं भी प्रतिज्ञा का पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट ही आऊँगा और हे राजन वन में रहने से तो मुझे राज्य से भी करोड़ गुना सुख होगा तत्त्यम देव कार्यम कार्यपि भविष्य कैके पियो राजन वनवासो महागुण इसमें आपके सत्य की रक्षा होगी देवताओं का कार्य सिद्ध होगा और कैकेयी का भी हित होगा अतः हे राजन वनवास में सब प्रकार महान गुण है इधान गंत मेक्षा वेतुमा तो जर संभारा चोपीयता अब मैं शीघ्र ही जाना चाहता हूं माता कैके की हार्दिक व्यथा शांत हो अभिषेक के लिए एकत्रित की हुई यह सामग्री अलग रख दी जाए मातरम चमस्वास्य अनुनीय चानकी आगत पाद वंदिता तवया से सुखम वनम माता को शिल्ला को सांत्वना देकर और जानकी को समझा बुझाकर मैं अभी आता हूँ और आपके चरणों की वंदना कर आनंदपूर्वक वन को जाता हूँ तो परिक्रम्य मातरम दृष्टुमायऊ कौसल्यापि हरे पूजा कृते राम कारण ऐसा कह उन्होंने पिता की परिक्रमा की और माता से मिलने के लिए आए इस समय माता कौसल्या राम के मंगल के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी होम चकारयामास ब्राह्मणे दाग्रम मनसा मौन माता उन्होंने कुछ पहले हवन करा के ब्राह्मणों को बहुत साधन दिया था और इस समय वह मौन धारण कर एकाग्र चित्त से श्री विष्णु भगवान का ध्यान कर रही हैं अंतस्थ में घनचि प्रकाशम निरस्त सर्वातिशयस्व विष्णु सदानंदम हृदेशा भावयती न दर्शराम अपने हृदय में अंतर्यामी चिदघन ते स्वरूप तेजोमय निरशय स्वरूप सदा आनंद में भगवान विष्णु का ध्यान करती रहने के कारण उन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाया श्रीमद् आध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे अयोध्या तृतीय सर्गः